भगवत गीता भाष्य अध्याय अठारा यया च धर्म चा अयथावत् प्रजानाति बुद्धि साजसी यया धर्म शास्त्रचोदित च च पूर्वोक्ते एव, एव न तत्तिषि कार्यं चूर्वोकते न यति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म को और शास्त्र अधर्म को एवं कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ रूप से सर्वतो भाव से नियम पूर्वक नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है अधर्मम धर्मित या तम मनते तमसावृता सर्वान् विपरीताश्च बुद्धि सापात तामसी अधर्मम प्रतिषिधम धर्मम इत्यादि मन्यते जानाति तमसा आवृता सति सर्वार्थान सती पदार्थान विपरीतान च विपरीतान विपरीता बुद्धि सा पाथतामसी हे पाथ जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को सिद्ध कार्य को धर्म मान लेती है यानी शास्त्र विहित मान लेती है तथा जानने योग्य अन्यान्य समस्त पदार्थों को भी जो विपरीत ही समझती है वह तामसी है धृत्या जयाधारियते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे ना्य विचारिण्याशा पार्थ सात्त्वी धृतिया यया अव्यचारिणिया इति संबंध संबंधः धार्यते किम् मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया मनः च प्राणाः च च मनः मन प्राणेन्द्रिया तं क्रिया चेष्टाता उच्छास्त्र प्रवृत् धारयती धृत्याणा उच्छास्त्र विषया नीगेन सामधि अव्यभिचारिण्यासमाध्यनुगतिया धृति शब्द के साथ दूर पड़े हुए अव्यभिचारिणी शब्द का संबंध है जिस अभ्यचारिणी धृति के द्वारा अर्थात सदा समाधि में लगी हुई जिस धारणा के द्वारा समाधि योग से मन प्राण और इंद्रियों की सब क्रियाएं धारण की जाती हैं अर्थात मन प्राण और इंद्रियों की सब चेष्टाएं, जिसके द्वारा शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति से रोकी जाती है वह धृति सात्विकी है सात्विकी धृति द्वारा धारण की हुई इंद्रियां ही शास्त्र विरुद्ध विषय में प्रवृत्त नहीं होती एक उत्तर अव्यभिचारिण्या धृत्या मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया धारय योगेन धारयमाणोंगन इति या एवं लक्षण सात्विकी। कहने का तात्पर्य यह है कि धारण करने वाला मनुष्य जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा समाधि योग से मन प्राण और इंद्रियों की चेष्टाओं को धारण किया करता है हे पार्थ वह इस प्रकार की धृति सात्विकी की है यू धर्म कामार धृतिया धारियती अर्जुन प्रसंगे न पलाकांक्षी धृती सा पार्थराजसी य धर्म कामार धर्म च काम च अर्थ च धर्म कामार्थ तान धर्म कामार्थान धृत्या जया धार्यते नित्य कर्तव्य रूपा अवधार्यते हे अर्जुन हे अर्जुन जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म काम और अर्थों को धारण करता है अर्थात जिस धृति द्वारा मनुष्य इन सबको मन में अवश्य कर्तव्य रूप से निश्चय किया करता है प्रसंगेन यस धर्मादेह धारण प्रसंग तेन तेन प्रसंगेन फलाकांक्षी भवति यह पुरुष तस्थि या सा पार्थ राज तथा जिस जिस धर्म अर्थ आदि के धारण करने का प्रसंग आता है उस उस प्रसंग से ही जो मनुष्य फल चाहने वाला है ये पार्थ उसकी जो धृति है वह राजसी होती है या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव नमुति दुर्मेधा धृती सा पार्थतामसी तमसी या स्वप्नम निद्राम भयम त्रास शोकम विषादम अवसादम्, विषणता मदम्, विषयसेवाम्, आत्मनो बहु मन्यमानो इव मदम् मदमे च मनसि मनसी निव कर्तव्यरूपतया कव नुंचती धारियती दुर्मेधा कुत्सतमेधा पुषो यमी मता जिस धृति के द्वारा मनुष्य स्वप्न निद्रा भय त्रास शोक दुख और मद को नहीं छोड़ता अर्थात विषय सेवन को ही अपने लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ मानकर उन्मत्त की भांति मद को ही मन में सदा कर्तव्य रूप से समझता हुआ जो कुत्सित बुद्धि वाला मनुष्य इन सब को नहीं छोड़ता यानी धारण किए रहता है उसकी जो धृती है वह तामसी मानी गई है गुणभेदे न क्रिया कारण चिधा भेद उक्ता अथ इदानम फल से च सुख से त्रिधा भेद, भेद उच्यते गुणभेद के अनुसार क्रियाओं और कारकों के तीन तीन प्रकार के भेद कहे अब फल स्वरूप सुख के तीन तरह के भेद कहे जाते हैं तु तुदानीम त्रिविधम शुणु मे भरतर्ष अभ्यासाद्रमते यत्र च युखात चुखम तो इदानमं त्रिविधम शुणु समाधान कुरु इेतद मे भरतर्ष हे भरतर्ष अब तू मुझसे तीन तरह के सुख को भी सुन अर्थात सुनने के लिए चित्त को समाहित कर अभ्यासात् परिचयाद आवृत्ते रमते रतिम् प्रतिपद्यते यत्र सुखानुभवे रि प्रतिपद्यस्खा दुखात दुखावसान दुखोप निगच्छति निश्चयेन प्राप्न जिस सुख में मनुष्य अभ्यास से रमता है अर्थात जिस सुख के अनुभव में बारंबार आवृत्ति करने से मनुष्य का प्रेम हुआ करता है और जहाँ मनुष्य अपने दुखों का अंत पाता है अर्थात जहाँ उसके सारे दुखों के निस्संदेह निवृत्त हो जाया करती है यदग्रे विषमिव परिणाम मृतोपम तत्सुखम सात्विक प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादज यखम अग्रे पूर्व प्रथम सन्निपाते ज्ञान वैराग्य ध्यान सामे अत्यंतायासपूर्वकवाद विषम एवं दुखात्मक परिणाम ज्ञान वैराग्यादि परिपाकज सुखम अमृतोपम जो ऐसा सुख है वह पहले पहल ज्ञान वैराग्य ध्यान और समाधि के आरंभ काल में अत्यंत श्रम श्राद्ध होने के कारण विश्व के सदृश दुखात्मक होता है परंतु परिणाम में वह ज्ञान वैराग्यादि के परिपाक से उत्पन्न हुआ सुख अमृत के समान है तत्सुखम सात्विक प्रोक्त विद्वद्भि आत्मनो बुद्धि आत्मबुद्धि आत्मबुद्धे प्रसादो निर्मल सलीलवत्त स्वच्छता ततो जातम् आत्मबुद्धि प्रसादज आत्मविषय व आत्मावलबना वुद्धि आत्मबुद्धि तत्प्रसाद जातम् इति एक तस्मा सात्विक वह आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख विद्वानों द्वारा सात्विक बतलाया गया है अपनी बुद्धि का नाम आत्मबुद्धि है उसका जो जल की भांति स्वच्छ निर्मल हो जाना है वह आत्मबुद्धि प्रसाद है उससे उत्पन्न हुआ सुख आत्मबुद्धि प्रसाद जन्य सुख है अथवा आत्मविषयक या आत्मा को अवलंबन करने वाली बुद्धि का नाम आत्मबुद्धि है उसके प्रसाद की अधिकता से उत्पन्न सुख आत्मबुद्धि प्रसाद से उत्पन्न है इसीलिए वह सात्विक है अग्रे विषेन्द्रियोगा्रे मृतोपम परण विषम तत्सुखम राजस्मृत विषेन्द्रियोगा युखं जायते अग्रे प्रथम क्षण अमृतोपम अमृतसम पिणा विषम बलवीर्यूप प्रज्ञा मेधाधनुस्हहा हेतुत्वाद् हेतुवाद च परिणामे तदुपभोग विपरिणामान्ते विषम इव तत्सुखम राजस्मृतम जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से उत्पन्न होता है वह पहले प्रथम क्षण में अमृत के सदृष होता है परंतु परिणाम में विष के समान है अभिप्राय यह है कि बल वीर रूप बुद्धि मेधा धन और उत्साह की हानि का कारण होने से तथा अधर्म और उससे उत्पन्न नरकादि का हेतु होने से वह परिणाम में अपने उपभोक्ता का अंत होने के पश्चात विश्व के सदिश होता है अतः ऐसा सुख राजस माना गया है तदग्रे चारुबंधे चुखम मोहन महात्मन निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहितम् यत् निद्रा प्रमादत्थसदाह यग्रेबंधे चवसानोत्तरकाखम मोहन मोहक आत्मा निद्राल इति निद्रा समुतिष्ठति इति निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहतम जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अर्थात उपभोग के पीछे भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है तथा निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ है अर्थात जो निद्रा आलस्य और प्रमाद इन तीनों से उत्पन्न होता है वह सुख तामस कहा गया है